तलवकार शाखा की केनोपनिषद के प्रथम मंत्र का विचार हम लोग कल तक कर चुके हैं द्वितीय मंत्र का विचार आज करना है सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के प्रथम मंत्र का विचार हम लोग कल तक कर चुके हैं द्वितीय मंत्र का विचार आज होना है प्रथम मंत्र से ब्रह्म जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्म जिज्ञासु ब्रह्मजिज्ञासु श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठाचार्य के पास जाकर के ब्रह्म विषय को प्रश्न करता है इसे बताया गया प्रश्न बताया गया अब द्वितीय मंत्र से जिज्ञासु के जिज्ञास्य ब्रह्म का उपदेश आचार्य प्रारंभ करते हैं इसलिए द्वितीय मंत्र के अवतरण के रूप में भगवान भगवान्ष्यकार लिखते हैं पृष्टवते योग्याय आह गुरु गु श्रृणुत्व ये एवं पृष्टवते योग्याय उपर्ष करना शिष्याय चतुर्थ है, है? हाँ। ये दोनों विशेषण चतुर्थ शिष्य के हैं पृष्ठवते में पृछ धातु से तवतु प्रत्यय होकर के कर्तार्थ में पृष्ठवत शब्द बना है ना चतुर्थी का एक वचन है पृष्ठवते अने पूछ लिया है जिसने तो तु प्रत्यय भूत अर्थ में हुआ ना तो एवं पृष्ठवते में एवं यह निपात प्रथम कंडिका में जो प्रकार अपनाया गया है ब्रह्म विषयक प्रश्न का उस प्रकार का परामर्शक है प्रथम कंडिका के द्वारा उक्त प्रकार से ब्रह्म विषयक प्रश्न कर लिया है जिस योग्य शिष्य ने ऐसे योग्य शिष्य को गुरुहु आह गुरु कह रहे हैं यत् यसी क्या कह रहे हैं कि तुम जिस विषय प्रश्न कर रहे हो कने शिता बतदी प्रेशीत मन इत्यादि से उसे मैं बता रहा हूं सावधान चित्त होकर के सुनो तो गुरुहु एवं पृष्ठवते योग्याय शिष्याय आह यम पृछ्यसी तत् ऐसा लगाना कि जो तुम प्रथम कंडिका के द्वारा पूछ सुख हो, श्रोत्रादि का प्रेरक चेतन स्विशेष है कि निर्विशेष है तो श्रोत्रादि के प्रेरक चेतन का स्वरूप मैं बताने जा रहा हूं उसे तुम सुनो ऐसा अपने योग्य शिष्य से गुरु ने कहा मन आ, क्या पूछा है तो यत शब्द से ग्राह्य जो अर्थ है उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं कि मन आदि करण जातस्य को देव स्व विषय प्रति प्रेरिता कथम व प्रेरती तो मन आदि जो करण जात है करण समूह है मन है प्राण है पांचों ज्ञान इंद्रिया है पांचो कर्म इंद्रिया है यानी सूक्ष्म शरीर अंतपाती समस्त तत्व उनका कौन चेतन है और वह इनको लौकिक प्रेरिता के तरह ही विकारात्मक इच्छाधी प्रेरणा से युक्त होकर के प्रेरित करता है या निर्विकार स्वरूप में स्थित रहकर के ही प्रेरणा करता है ये जो तुमने पूछा है कि उसकी प्रेरणा कैसी है और वो कौन है इसे मैं बताने जा रहा हूं सुनो तो मन आदि करण जातस्य को देवो को देवह स्वविषम प्रतिप्रेरयता कथं वास प्रेरयति इति इति यत् त्वया पृष्ठम तत मया उच्यते सिरु अब प्रथम मंत्र द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर लें। लेंोत्रोत्र मनसो मनोयत् वाचो मनो यचोहवाच प्राणस्य प्राण चक्षुषुअधीरा चक्षु यत प्रेत्यस्मो श्रोत्रोत्र यीरा अस्म लोकादतिमृता अन्वय करना तो स्रोत्र से तो यहां दो स्त्रोत्र शब्द हैं षठ्यंत और द्वितीय उसे प्रथमांत भी कह सकते हैं या तो स्रोत्र को तो ये जो स्रोत्र से पद है इसकी उत्पत्ति तो करना करण अर्थक प्रत्यय मान करके और स्रोत्र इस पद की उत्पत्ति करना कर्ता अर्थ में स्ट्रन प्रत्यमान करके है स्ट्रन प्रत्यय ही श्रृणु धातु है स्ट्रन प्रत्यय हुआ है वह कर्ता अर्थ में होता है तो इति श्रृणती अनेोत्रोत्र ऐसी प्रथम पद की उत्पत्ति होगी श्रुधातु शुरु, से करण अर्थ में स्ट्रन प्रत्यय करके स्त्रोत्र शब्द हुआ लोग सारो धातु धातु सूत्र से गुणों करके इसका अर्थ निकलेगा स्रोत्र इंद्रिय शब्द ग्रहण का उपकरण शब्द का ग्रहण जिस इंद्रिय से प्रमाता करता है वह करण इंद्रियंत स्त्रोत्र से शब्द का अर्थ निकलेगा और ये जो प्रथमांत श्रोत्रम शब्द है इसका कर्तार्थ में श्रण प्रत्यय करके श्रोता अर्थ निकलेगा और स्रोत्र का श्रोता यह अर्थ निकलेगा स्रोत्र इसमें श्रोत्र से इस षंत श्रोत्रपद का अर्थ है श्रोत्र इंद्रिय शब्द ग्रहण के प्रति करण और श्रोत्री ये जो दूसरा स्रोत्र पद है उसका अर्थ है कर्ता अर्थ में स्ट्रण प्रत्य होने से श्रोता ये अब बाद में कर लो तो स्रोत्र इंद्रिय का प्रेरिता शब्द का, का अर्थ निकलेगा का साक्षी तो शिष्य ने जो पूछा है पूर्व कंडिका के अंतिम वाक्य में चक्षु चक्षुस्त्रोत्र देवो युनक्ति इससे कि कौन सा चेतन श्रोत्र इंद्रिय तथा चक्षु इंद्रिय को अपने अपने शब्द ग्रहण तथा रूप ग्रहण में प्रेरित करता है नियुक्त करता है इंद्रिय श्रो, का नियोक्ता कौन है शब्द ग्रहण रूप व्यापार में ये जो शिष्य का प्रश्न है उसका उत्तर स्रोत्र स्रोत्रम इससे दिया जा रहा है इसलिए प्रथम ये प्रथमांत स्रोत्रम ईश्वर स्त्रोत्र शब्द से स्त्रोत्र इंद्रिय को ना लेकर के स्त्रोत्र इंद्रिय का प्रेरक चेतन अर्थ लेना है तो श्रोत्र से स्रोत्र का अर्थ है श्रोत्र इंद्रिय का जो शब्द ग्रहण करने में प्रेरक चेतन है उस चेतन का ज्ञात्वा का अर्थ है मैं के रूप में अनुभव करके ज्ञावा पद का अध्याय करना उसका अन्वय ऐसा करना है ना न्रोत्रोत्र आत्मना ज्ञावा और अतिच्य अस्मा लोकात प्रेत अमृता होती का करता है धीरा ये एक वाक्य का अर्थ समझ में आएगा तो बाकी का सब वैसा ही लगेगा आत्मना देहादो काम देहादिमुच्य अस्त लोकात् प्रेत्य धीरा अमृता भवंती ऐसा अनुय करना और इसका अर्थ निकलेगा जो श्रोत्र इंद्रिय का शब्द ग्रहण रूप व्यापार में प्रवर्तक है उसे धीर यानी विवेकी धीर में धी ये उपलक्षण है साधन चतुष्टय का साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी श्रवणादि के माध्यम से स्रोत्र इंद्रिय के प्रेरक चेतन का मय के रूप में अनुभव करके ज्ञातवा का अर्थ निकलेगा और जब स्त्रोत्र इंद्रिय का जो प्रेरक है श्रोत से इस वाक्य से ग्राह्य उसका मय के रूप में अनुभव होता है तो देहादो अहंताम अतिमुच्च तो देहादि में जो अभी तक के प्रेरक चेतन के अज्ञान से देहादी में अहंता थी वह देहादी से निकल जाती है अतिमुच्चे का अर्थ है छोड़ करके छोड़ करके क्या अर्थ निकलेगा बाधित करके तो देहादी में अहंता का ही दूसरा नाम है अध्यास अध्यासम बाधित्वा यह अतिमुच्चे का अर्थ निकलेगा तो यत तत आत्मना यमना देहादंताध्या अतिच्न बाधि धीरा अस्मा लोकात् इसमें तो लोक शब्द से वर्तमान शरीर का ग्रहण करना है लोक्यते प्रारब्ध कर्म फलम अनुभूयते अस्मिन लोक ऐसी लोक शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो लोक शब्द का अर्थ निकलता है प्रारब्ध कर्म अनुभव का आयतन भोगायतन भोगायतन है ये शरीर जिस शरीर में दि के स्रोत्रादि का मय के रूप में अनुभव हुआ वह शरीर ज्ञानी का उसे लोक शब्द से लेना ओ, वर्तमान ज्ञानी का शरीर लेना है इसके लिए अस्मात् शब्द का प्रयोग है विशेषण के रूप में तो का अर्थ निकलेगा इस वर्तमान शरीर से प्रारब्ध का क्षय होते ही प्रेत्य का अर्थ है प्रारब्ध का क्षय होते ही फिर यह शरीर गिर जाएगा यावत तस्वत चिर नहीं मोक्षे अथ संपत्ति के अनुसार तो प्रारब्ध का भोग करके क्षय होगा तो प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही अस्मात्त्य का अर्थ निकलेगा इस शरीर से रहित होकर के फिर अमृता भवंती विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है ये इसका अर्थ हुआ कि स्रोत्र का स्रोत्र इस वाक्य का अर्थ वो है जिसके ज्ञान से अध्यास निवृत्त होता है और जीवन मुक्ति तथा विध्य मुक्ति रूप फल की प्राप्ति होती है जिसके ज्ञान से वह स्रोत्र का स्रोत्र है उसे शिष्य ने चक्षुस्ोत्रो युनक्ति इस वाक्य से है। चक्षु कवुदेवो युनक्ति इस वाक्य से शिष्य ने जो जिसकी जिज्ञासा की है वह शिष्य का जिज्ञास वह तत्व है वह चेतन है जिस चेतन का आत्म रूप से अनुभव करने से देहादि में अहंता रूप अध्यास बाधित होता है और जीवन मुक्ति तथा विधेयक मुक्ति रूप फल जिसके ज्ञान का है तद विषय जिज्ञासा शिष्य की है और आचार्य ने उस निरूपाधिक ब्रह्म का मैं के रूप में उपदेश श्रोत्रस्य से इस वाक्य से किया है ये ब्राह्मण वाक्य है इसी ब्राह्मण वाक्य का इस वाक्य के द्वारा उक्त जो अर्थ है इसका समर्थन करने के लिए आगे मंत्रात्मक वेद बताया जाएगा उसमें कहा जाएगा योत्रण न श्रृणोती एन ोत्र मतम श्रुतम तदेव ब्रह्मत्वम ये मंत्र भाग कह रहा कि जिसका स्रोत्र इंद्रिय ग्रहण नहीं करता है स्रोत्र इंद्रिय से तो ग्रहण होता है शब्द का और आत्मा तो शब्द रूप नहीं है ना शब्द रूप होगा तो स्रोत इंद्रिय का विषय बनेगा तो न योत्रोती का अर्थ है जिस जो इंद्रिय का गोचर नहीं है लेकिन स्रोत्र इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य जिससे पाता है वह चेतन स्रोत्रादि का स्रोत्रादि यहां पर बताया जा रहा है से स्रोत्रम शब्द से यानी स्रोत्र से स्रोत्र यह ब्राह्मण वाक्य जिस चेतन को यहाँ स्रोत्र से इन शब्दों से बताना चाह रहा है उसी चेतन को मंत्र भाग में जो आगे आने वाला है बताया जा रहा है कि वह स्त्रोत्र इंद्रिय का गोचर नहीं है इंद्रिय को अपने शब्दाधि विषय ग्रहण करने का वह सामर्थ्य देता है स्रोत्र इंद्रिय के व्यापार सहित स्रोत इंद्रिय का साक्षी है वो। सब व्यापार स्रोत्र इंद्रिय का जो चेतन वह वही ब्रह्म है तदेव वह ब्रह्म जिस, जिसका स्रोत्र इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता जो स्रोत इंद्रिय को शब्द ग्रहण का सामर्थ्य दे रहा है वो ब्रह्म है और वो ब्रह्म तुम हो तदेव ब्रह्म तव इस मंत्र से बताया जा रहा है, अनुव्यवसाय रूप जो ज्ञान और उस अनुव्यवसायात्मक ज्ञान स्वरूप ही एक प्रकार से उसका प्रकाशक ने अनुव्यवसाय ज्ञान स्वरूप नैया एक जिसे अनुव्यवसाय ज्ञान कहते हैं वह वेदांत में साक्षी का स्वरूप है घटोयम ये ज्ञान है व्यवसाय ज्ञान घटम अहम जाना मी ये जो ज्ञान है इसमें विषय बनता है प्रमाता और प्रमाता है प्रमा से विशिष्ट प्रमा है घटो ये ज्ञान इसलिए प्रमा विशिष्ट प्रमाता विषय बन रहा है का अर्थ है प्रमा और उसको प्रकाशित करने वाला ज्ञान घटम अहम जाना मैं तो घटक ज्ञाता को जो प्रकाशित कर रहा है वो ज्ञान है साक्षी साक्षी प्रकाशित कर रहा है और वो साक्षी का ज्ञान अलग और साक्षी का स्वरूप अलग ऐसा नहीं है हा तो इसलिए वह घटम अहम जाना ये जो अनुव्यवसाय ज्ञान है वह अनुव्यवसाय ज्ञान एक प्रकार से साक्षी स्वरूप है और उस साक्षी को यहां पर स्रोत्र से स्रोत्र से कहा जा रहा है वो जो साक्षी है वो मैं सुन रहा हूं ऐसा तो स्रोत्र इंद्रिय में तादात्म्यपन्न जो प्रमाता है वो अभिमान कर रहा है और उस प्रमाता को भी प्रकाशित कर रहा है जो उसे स्रोत्रम शब्द से लेना है स्रोत्र स्रोत्रम स्रोत्र में मैं शब्द को जानता हूं इस रूप में जो शब्द का ज्ञाता भी प्रकाशित हो रहा है जिससे वह चेतन स्रोत्र स्रोत्र है वो ब्रह्म है उसका मय के रूप में ज्ञान स्रोत्र से यत तत् आत्मना ज्ञात्वा इससे बताया जा रहा है और ये ज्ञान जिसको होता है स्रोत्र के स्रोत्र का मय के रूप में अनुभव जिसको हुआ वह शरीर आदि में अहंतारूप अध्यास को बाधित कर देता है। इसलिए शब्द से कहा गया कि परित्यज्य में में वर्तमान कार्यक्रम मय के श्रोत्रादी का मैं के रूप में अज्ञान होने के कारण को ही मय मान रहा था जो करण है शब्द का ग्रहण करने वाला उसी को मैं मान करके श्रोता बना था वा आ, शब्द का उच्चारण करने वाली वाग इंद्रिय में तादात्म्य अभिमान करके वक्ता बन गया था शब्द का ग्राहक चक्षु इंद्रिय में तादात्म्य अभिमान करके दृष्टा बना था ये जो द्रष्टित्व श्रोतृत्व मंत्रित्व वक्तृत्व आदि विशेषता वाला है ये तो है प्रमादा वह तत् इंद्रिय से संबंध रख करके इन विशेषताओं वाला हो जाता है और इन सब इंद्रियों को अपने अपने विषयों को ग्रहण करने का सामर्थ्य देने वाला सबका जो साक्षी है जिसकी सन्निधि में ये सारी इंद्रिया अपने अपने विषयों का ग्रहण कर रही है व्यापार कर रही है वह चेतन अपना स्वरूप भूत जो चैतन्य है उसकी सन्निधि मात्र से ही सबका प्रेरक बन रहा है वहां दो हैं, एक वृत्ति विशिष्ट प्रमाता है वह गे कोटी में आ रहा है गे कुटी में आ रहा है उसका भी ज्ञान हो रहा है हो रहा है मैं के रूप में लेकिन वो भी अज्ञात नहीं रह रहा है गे कोटी में आ रहा है वो तो प्रमाता और उसे कहा जाएगा क्षेत्र कोटि में ही और क्षेत्रज्ञ है उसको भी जानने वाला वो है साक्षी इसलिए अहम शब्द का प्रयोग करते समय वहां पर घट को मैं जानता हूं कहते समय अहम अर्थ दो हैं एक प्रमाता और एक साक्षी तो साक्षी को यहां पर स्रोत्रम शब्द से लेना है तोमपद लक्षार्थ को तोमपद वाचार्थ प्रमाता है वह घट को मैं जानता हूं ऐसा अभिमान करता है वो प्रमा युक्त है वो प्रमा है वृत्ति वो प्रमा विशिष्ट प्रथित हो रहा है और साक्षी है स्वयं प्रकाश वो आ, स्वयं प्रकाशित होता हुआ प्रमाता को भी प्रकाशित कर रहा है विशिष्ट को भी तो स्रोत्र से इससे बताया जा रहा है एक प्रकार से शोधित तदर्थ को एक कार्यक्रम संघात में मात्र, श्रोत्र को अपने विषय में अपनी मात्र से प्रेरित करने वाला नहीं समस्त कार्यक्रम संघातों में शेष्टंतोत्र से शब्द से श्रोत्र इंद्रिय मात्र को लेना है समी वेष्टि समस्त कार्यक्रम संघातगत स्त्रोत्र इंद्रिय का श्रवण व्यापार में प्रवर्तक चेतन अपनी सन्निधिमात्र से वो हो जाएगा स्त्रोत्र शब्द से, से ग्राह्य वो है तत्वमसी वाक्यागत शोधित तदर्थ से तत्पद का लक्षार्थ कहा जाएगा उसे यहां पर स्रोत स्रोत्रम शब्द से लेना है और उसे जिज्ञासु तत्वसी वाक्यातर्गत शोधित तमर्थ तो जो साक्षी है जीव साक्षी ईश्वर साक्षी स्रोत्र स्रोत्रम स्रोत्र है जीव साक्षी से स्वयं को ले लेगा स्वयं के स्रोत्र इंद्रिय का प्रवर्तक और वो दोनों अलग अलग नहीं है साक्षी के स्वरूप में समष्टि स्रोत्र इंद्रिय का प्रेरक चेतन और मेरे स्रोत इंद्रिय का प्रेरक चेतन शोधित तो तोमर्थ और शोधित तो तदर्थ ये दोनों स्वतः निर्विकार चेतन रूप होने से एक है स्वरूपतः उनका भेद नहीं है और भेदक कोई दूसरी उपाधि भी नहीं है वो निरुपाधि का है निर्विशेष है इसलिए उन दोनों का स्वतः सिद्ध जो अभेद है उन दोनों को एक के रूप में ग्रहण करना ये है स्रोत्र से यत तत आत्मना ज्ञातवा इतने का अर्थ निकलेगा उसका मय के रूप में अनुभव प्राप्त करके इस अनुभव से होता क्या है इस अनुभव समकाल में ही देहादि में अहंता परित्यक्त हो जाती है बाधित हो जाती है इसलिए देहादो अहंताम अति मुच्च बाधित फिर जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्त हो करके रहते हैं उसी शरीर में और प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही अस्मात्त्य इस कार्यक्रम संघात से हमेशा हमेशा के लिए अलग होकर के और किसी भी फिर कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान नहीं करते अमृत जो निर्विशेष ब्रह्म भाव है उसी निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं अमृता भवंती तो पहले से ही अमृत स्वरूप है बस उपाधि का समापन हो गया एक विमुक्त विमुचित ऐसा था ना वो तो पहले से ही मुक्त है अब मुक्त हो गए। पर शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कह रहे हैं श्रोत्रोत्र आत्मना ज्ञावा देहादो अहंताम अहंता धीरा अस्मात् लोकात प्रेत्य अमृता एक प्रकार से ये तत्वमसी का ही उपदेश है सफल जैसे गीता के प्रथम उपदेश में ही भगवान ने अर्जुन को तत्वमसी का ही उपदेश किया है ना नाहम जातु नासम ये तो पहला पहला उपदेश भगवान का अर्जुन को द्वितीय अध्याय का बारहवा श्लोक नव वा जातुनासम नेमे जनाधिप न च न भविष्याम सर्वे व्यम अतः ये कहा कि मैं वर्तमान कृष्ण नामक कार्यक्रम संघात के पहले नहीं था ऐसी बात नहीं पहले भी था और तुम नहीं थे ऐसी बात नहीं है अर्जुन नामक शरीर के न होने पर भी तुम भी थे और ये राजा लोग भी थे तो त्वम और जनाधिपा शब्द से लिया जा रहा है तत्वसी वाक्यांतर्गत त्व पदार्थ इनका भी शरीर के पहले भी अस्तित्व बताया पूर्वाध में तत्पदार्थ भी पहले से हैं शरीर न होने पर भी तुम पदार्थ भी पहले से हैं और वर्तमान के विषय में तो किसी को संदेह ही नहीं भविष्य में ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी आत्मा तत्पदार्थ तुम पदार्थ नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं इसलिए का न चै व न भविष्य में भविष्य में इस शरीर आदि के न रहने पर हम नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है का मतलब हम अतीत में थे वर्तमान में हई है भविष्य में रहेंगे का मतलब काल त्रय अपरिछिन्न है हम किसी काल में हमारा कोई अभाव नहीं है तीनों कालों में विद्यमान है का अर्थ है नित्य है हम और नित्य वस्तु शास्त्र का राह है एक है वो परमात्मा है क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से परे ब्रह्म है कार्य कारण उपाधि से अतिरिक्त इसलिए कहा अतः अतः का अर्थ है हम तीनों कालों में विद्यमान होने से सत्य होने से हाँ। तो इसलिए भविष्य में भी रहेंगे ये निश्चित होता है कि अतीत में अनेकों शरीर ग्रहण किए और छोड़े उन शरीरों के साथ ही विनाश नहीं हुआ ये भगवान चौथे अध्याय में आगे कहते हैं न इसी का विस्तार करते हुए बहुनी में वेतीतानी जन्मानी तव चार्जुन तानी अहम वेद सर्वानी उन सबको मैं जानता हूँ अर्थ है आतीत का शरीर छूटने के बाद भी अभी तक हम विद्यमान हैं अभी तक कितने शरीर छोड़े लेकिन हम विद्यमान हैं उन शरीरों के नाश के साथ ही नष्ट नहीं हुए तो वर्तमान शरीर छूटने पर भी युक्ति बताती है कि हम रहेंगे वर्तमान शरीर के नाश, नाश के साथ हमारा नाश नहीं होगा युक्ति बताएगी और यदि शरीर के नाश के साथ ही आत्मा का नाश होता तो अतीत शरीरों के नाश से ही नाश हो जाता नहीं हुआ ऐसे वर्तमान शरीर के नाश से भी नाश नहीं होगा इसके नष्ट होने पर भी रहेंगे न हन्यते हन्यमाने शरीर ये शब्द, एक तो युक्ति और ये शब्द भी इन प्रमाणों से भविष्य में भी अस्तित्व निश्चित होता है तो जैसे भगवान ने वहां पर अतः का अर्थ है कि हम नित्य होने से और नित्य वस्तु एक है करके शास्त्र बताता है सदैव सौम्य इदम अग्रासमेवादीय सत्य अनेक नहीं है एक ही है उसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है अद्वितीय है और भगवान ने कहा तुम भी नित्य हो मैं भी नित्य हूं और ये राजा लोग भी नित्य हैं इस और नित्य अनेक होते नहीं है एक मेवा होता है इसलिए जो एक मेवा द्वितीय है ब्रह्म वही हम हैं अतीत में भी होने से वर्तमान में भी रहने से और भविष्य में भी नाश न होने के कारण हम वस्तुतः ब्रह्म है सर्वे वयम अत परम ऐसे ही यहां पर आचार्य शिष्य को बता रहे हैं कि शोधित तोमर्थ कार्यक्रम संघात का अपनी सन्निधि प्रेरक है कार्यक्रम संघात का तुम पदार्थ की उपाधि रूप जो कार्यक्रम संघात उसका तो शोधित तोमर्थ अपने सन्निधि मात्र से प्रेरक है और बाकी जिज्ञासु के कार्यक्रम संघा से अतिरिक्त जितने भी इस संसार में कार्यक्रम संघात हैं वे भी जड़ हैं लेकिन प्रवृत्त हो रहे हैं उनका प्रवर्तक अपनी सन्निधि मात्र से जो चेतन है वो शोधित त्वर्थ तो तदर्थ है और उस शोधित तो तदर्थ का और शोधित तोमर्थ का स्वरूपतः कोई भेद नहीं है उपाधि में भेद है तो औपाधिक भेद भले ही हो वो सारे कार्यकरण संघात का प्रवर्तक है ये एक का प्रवर्तक है ऐसा उपाधिकृत भेद भले ही हो कल्पित भेद होता उपाधिक भेद लेकिन वास्तविक भेद तुम तो अर्थ और तदर्थ में नहीं है उस श्रोत्र के स्रोत्र को यानी आध्यात्मिक और अधिदेविक समस्त कार्यक्रम संघात के प्रवर्तक चेतन को मय के रूप में अनुभव करके उस चेतन का और धीर लोग क्या करते उसका मय के रूप में अनुभव प्राप्त करके अध्यास का बात कर देते हैं और दृष्ट फल जो जीवन मुक्ति है वह प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं और प्रारब्ध समाप्त होने पर अस्मात्त्य विधेय मुक्ति को प्राप्त करते हैं अमृता भवंती ऐसे यत तत आत्मना ज्ञावा देहादो अहंताम अति मुच्य धीरा प्रेत्य अस्मद अमृता बवंती ये अन्वय करना ऐसे यद वाचो है वाचम तद आत्म ज्ञातवा ऐसा अन्वय करते रहना बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे